तत्व चिंतामढ़ी प्रश्न आठ सिद्धियाँ कौन सी हैं कैसे प्राप्त होती हैं और उनसे क्या क्या काम होते हैं उत्तर सिद्धियों के नाम अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व है इनकी प्राप्ति अष्टांग योग के साधन से होती है और इन सिद्धियों से इस प्रकार कार्य हो सकते हैं अणिमा अपने स्वरूप को अड़ू के समान बना लेना जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करने के समय बनाया था गरिमा शरीर को भारी वजनदार बना लेना जैसे कर्ण के बाण चलाने पर अर्जुन को बचाने के लिए सारथी रूप से रस पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था और अपने भार से घोड़ों समेत रथ को जमीन में बैठा दिया था महिमा शरीर को महान विशाल बना लेना जैसे भगवान श्री वामन जी ने बनाया था लघिमा शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना प्राप्ति इच्छा इच्छानुसार पदार्थों को प्राप्त कर लेना जैसे भरद्वाज मुनि ने भरत जी के आतिथ्य के समय किया था प्राकाम्य कामना के अनुसार कार्य हो जाना इसित्व ईश्वर के समान सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य हो जाना वसित्व अपने प्रभाव से चाहे जिसको अपने वश में कर लेना ये आठ सिद्धियां हैं आजकल इन सिद्धियों को प्राप्त किए हुए पुरुष देखने में नहीं आते सत्य भाषण से वाणी का सत्य हो जाना आदि उपसिद्धियों उप को प्राप्त हुए पुरुष तो कहीं कहीं मिल सकते हैं प्रश्न क्या सत्य बोलने वाले की वाणी से निकले हुए सभी शब्द सत्य हो जाते हैं उत्तर अवश्य हो जाते हैं उपनिषद और पुराण आदि में इसके अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था छोटे से ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को साप दे दिया था तो उसी के अनुसार ठीक समय पर सांप ने आकर परीक्षित को डस लिया जब राजा नहुष ने इंद्रपद पर आरूढ़ होकर ऋषियों को अपनी पालकी में जोता और कामांध होकर इंद्राणी के पास जाने लगा तथा शीघ्रम सर्प कहकर ऋषि को ठुकराया था तब ऋषि ने कहा था कि तुम सर्प हो जाओ तब अनुसार वह तुरंत साफ हो गया प्रार्थना करने पर फिर उसी को यह वरदान दिया कि द्वापर योग में भीम को पकड़ने पर महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी होगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा यह वचन भी सत्य हुआ अति यह सिद्ध होता है कि सत्यवादी के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है हाँ यदि कोई सत्यवादी कभी जान असत्य बोले तो उतने शब्द सत्य नहीं होते जैसे महाराज युधिष्ठिर ने जानबूझकर कर अस्वस्थामा के मरने की संदिग्ध बात कही थी तब अस्वस्थामा नहीं मरा परंतु यदि कोई केवल सत्य ही बोले तो उसकी वाणी के सत्य होने में कोई संदेह नहीं आजकल कुछ ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने मन और इंद्रियों को प्रायः वस् में कर लिया है जिनको महीनों तक स्त्री के साथ एक सैयाह पर सोते रहने पर भी कामोद्रिक नहीं होता भोजन की चाहे जैसी सामग्री सामने होने पर भी मन नहीं चलता क्रोध और शोक के बड़े भारी कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध और शोक नहीं होता परंतु ऐसा कोई महापुरुष मेरे देखने में नहीं आया कि जिसके दर्शन स्पर्श भाषण या चिंतन से ही उद्धार हो जाए जैसे श्री नारद जी महाराज के दर्शन और उपदेश से लाखों ही प्राणियों का उद्धार हो गया श्री सुखदेव जी के उपदेश से लाखों का कल्याण हुआ जीवनमुक्त आचार्यों के चिंतन से अनेक शिष्यों का उद्धार हुआ और बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन स्पर्श और उपदेश से हजारों का कल्याण हुआ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा बन सकता है कि जिसके दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से ही लोगों का उद्धार हो जाए